महाभारत शांति पर्व तिंसदिकतमोध्याय सुखदेव को नारद जी का सदाचार और आध्यात्मिक विषयक उपदेश नारदवाच अशोक शोकनाथम शास्त्र शांति करम शिव निशम्यलभते बुद्धि ताम लब्धवा सुख मे नारद जी कहते हैं सुखदेव शास्त्र शोक को दूर करने वाला क्लांतिकारक और कल्याणमय है जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी हो जाता है शोक स्थान सहस्त्राणी भय स्थान शान दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम शोक के सहस्त्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं जो प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं विद्वान पर नहीं तस्माष्ट नाशाथमतिहास निबोध मे तिषते चेदे बुद्धि लोकनाशनम इसलिए अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए मेरा यह उपदेश सुनो यदि बुद्धि अपने वश में रहे तो सदा के लिए शोक का नाश हो जाता है अनष्ट संप्रयोगगा विप्रयोगगा प्रिय मनुष्य मनस्य दुख युजते स्वल्प मनुष्य अप्रिय वस्तु वस्तु की प्राप्ति और प्रिय का वियोग होने पर मन ही होते हैं। ये स्नेंध प्रमुचते जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई अर्थात नष्ट हो गई उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है उसका उसके प्रति आसक्ति का बंधन नहीं छूटता है। दोषदर्शी अनिष्ट वर्धितम पश्चे यथा क्षेत्र जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे वही दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए ऐसा करने पर उसे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है नर्थो ना न धर्मो नोतम तिवर्त जो बीती बात के लिए शोक करता है उसे न तो अर्थ की प्राप्ति होती है न धर्म की और न यश की ही प्राप्ति होती है वह उसके अभाव का अनुभव करके केवल दुख ही उठाता है उससे अभाव दूर नहीं होता भूतानि गुण भूतान युद्ध सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से सहयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं किसी एक पर ही यह शोक का अवसर आता हो ऐसी बात नहीं है मृतम व्योति तम अनुशोचते दुखे न लभते दुखम द्वामर्थ प्रपद्यते जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति के लिए अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं नाश्रु कुर ये बुद्धिया दृष्टलोकेशु संत सम्यक प्रपश्यत सर्वे नास कर्मोप्य जो मनुष्य संसार में अपनी संतान की मृत्यु हुई देखकर भी, देख भी अश्रुपात नहीं करते वे ही धीर हैं सभी वस्तुओं पर समीचीन भाव से दृष्टिपात या विचार करने पर किसी का भी बहाना युक्त संगत नहीं जान पड़ता है दुखोपाते सारी मानसेपस्त कर करानुचित यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने के लिए कोई यत्न किया जा सके अथवा किया हुआ यत्न काम न दे सके तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए भयसजुख से यदतन्ना अनुचित चिंतम भूयस्यापि प्रवर्धते दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन न किया जाए चिंतन करने से वह घटता नहीं बल्कि बढ़ता नहीं बढ़ता ही जाता है प्रज्ञा मानसम दुखम शारीरम औषध एत विज्ञान सामर्थ्यम नमता इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि के द्वारा विचार से और शारीरिक कष्ट को औसत सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है दुख पढ़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है अन्य संचय आरोग्यम प्रिय संवास गृदे तृण पंडित रूप यौवन जीवन धन संग्रह आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवाद ये सब अनित्य है विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए न जान पदिकम दुखम एक सोचित मरहती असोचन प्रति कुर यदि पक्रमम सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए सुखाद बहुत दुखम जीवित नात्र संशय स्निग्धे इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है किंतु सभी को मोह विषयों के प्रति अनुराग होता है और मृत्यु अप्रिय लगती है पर त्यजतियो दुखम सुखम वाप्यो भय तरह अभ्ये न तम सोचंत पंडिता जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है विद्वान पुरुष इसके लिए शोक नहीं करते करतेजंते दुखमर्था अर्था पालने डे सुखा दुखे न चादिगम्यंते नास न चिंत धन खर्च करते समय बड़ा दुख होता है उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से होती है अतः धन को प्रत्येक अवस्था में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए अन्यम धनावस्था प्राप्त वैशेष किन्नरा अतृप्ता विध्वंसोषम सं, जाति पंडिता मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची धन संपन्न स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते वे और अधिक की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं किंतु विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं वे धन की तृष्ठा में नहीं पड़ते। सर्वे इच्छायां क्षयाता निचया पतनांता समुद्रया संयोगा प्रयोगाता मरण जीवित संग्रह का अंत है विनाश ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण अंत ना तोष्टिस्तु धनं धनम पंडितः पंडित का कभी अंत नहीं होता संतोष ही परम सुख है अतः पंडित जन इस लोक में संतोष को ही उत्तम धन समझते हैं निमेषमात्र गतिष्ठते स्वशरी स्वनित सुनि किम चिंतन आयु निरंतर भीती जा रही है वह पल भर भी ठहरती नहीं है, जब अपना शरीर ही अनित्य है तभी वस्तु को नित्य समझा जाए? भूते स्वभाव संचित्य ये बुद्धवा मनस परम नोचंते गश्यंत परमा गति जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं संचिन्नकम एवैनम काम अवे तृप्तक व्याघ्र पशु निवासाध्य मृत्युरादा ग्यति जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में बिचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है तथाप्युपायज संपे दुखस्य परिमोक्षणम अशोचन् व्यक्ति भवे तथापि सबको दुख से छूटने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए जो शोक छोड़कर साधन आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता वह निश्चय ही दुखों से मुक्त हो जाता है गंधे नो परम किंचित धनी नोबाधन चम्मनी हो या निर्धन सबको उपभोग काल में ही शब्द स्पर्श रूप रस और उत्तम गंध आदि विषयों में किंचित सुख की प्रतीत होती है उपभोग के पश्चात नहीं प्राग संप्रयोगात् भूतानाम नास्त दुःखम परायणम विप्रयोगात् सर्वस्या न सोचे प्रकृतिस्थ प्राणियों के एक दूसरे के सहयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता जब सहयोग के बाद वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है अतः अपने स्वरूप में स्थित विवेकी पुरुष को किसी के वियोग में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए धितिया शिष्णरम रक्षे प्राण पाद चक्षुषा चक्षु श्रोत्रे चमसा मनोवाचम न विद्याम मनुष्य को चाहिए कि वह सदविद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे प्रणयम प्रति संहृत्य संस्कृत स्वीत सुच विचरे दुन स जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर विनित भाव से विचरण करता है वही सुखी और वही विद्वान है अध्यात्मतिरासिनपेक्ष निर निरामिष आत्मनवरे स सुखी भवे जो अध्यात्म विद्या में अनुरक्त कामना शून्य तथा भोगासक्ति से दूर है जो अकेला ही विचरण करता है वह सुखी होता है पर्वडी, पर्वडी, त्री त्री इस श्री महाभारती शांति परमड़ि मोक्षधधर्म परमड़ि सुखाभिक अधिक सुखाभिपत्नि त्रिशदिकिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुखदेव का ऊर्धगमन विषय तीन सौ तीसवां अध्याय पूरा हुआ